पूर्णमेवशिष्य ओ शचार्य शुभार सूत्रभाष्यतौ वंदे भगवत ईश्वर गुरुराग्ने भाज व्याप्त दक्षिणा ओम विवेक चुड़ावणी दो सौ चौतीस श्लोक तक कुछ विचार हुआ जिसमें जगत और ब्रह्म की एकता का निरूपण वाला प्रकरण आरंभ किया के जो जगत और ब्रह्म दोनों एक ही है भिन्न नहीं है भिन्न माने एक वस्तु है ही नहीं इसलिए एक है जगत नाम की कोई चीज नहीं केवल भाषता है अगर जगत होता तो दो होते जगत है ही नहीं इसलिए किया जगत सत्य नहीं है जैसे मिट्टी में बनने वाला घट की अस्तित्व न होने के कारण मिट्टी ही होता है विचार दृष्टि से देखने पर वो मिट्टी ही कहा जाता है ठीक इसी प्रकार ब्रह्म से बनने वाला जगत माना ब्रह्म में कल्पित जगत ब्रह्म रूपी है ब्रह्म से भिन्न इसकी सत्ता नहीं है इस द्वितिया आगे कहा कि सत्यम यदि सियाद इत्यादि कहा अगर सत्य हो ना जगत की सत्ता हो तो अगर जगत को सत्य मानेंगे तो तीन आपत्तियां आएगी परमात्मा में अंतत्व तो आ जाएगा वस्तु परिच्छिन तो दोष आएगा एक दूसरे शास्त्रों में अप्रामाण्य दोष आएगा शास्त्र जगत में यह बोलता है और जगत यदि हो तो दोष आएगा तीसरा भगवान के बाद के जो भगवान भी विरुद्ध बोलने वाले होंगे गीता के नवम अध्याय में जो दिखाई पड़ता है तीन दोष की संभावना है अगर जगत को सत्य मानेंगे तो इसलिए महात्माओं को यह मानना ठीक नहीं है माने वेद विरुद्ध मानना भगवान की बाणी को झूठ समझना ईश्वर को छोटे से पर्दे में डालना यह संभव नहीं होता इसलिए आपको तो यही समझना पड़ेगा जगत असभा जगत नहीं है ठीक है कहाँ भगवान् की बाणी है तो गीता का श्लोक ही बताते हैं ईश्वरो वस्तु तत्व न चाहते न च मानी भूतानीम व्यचिकृपत् ईश्वरो वस्तु तत्व न चाहंतव न च मत्स्ता भूता नित्य में कृपत ईश्वर वस्तु तत्वज्ञ जो वस्तु के वस्तु तत्व को जानने वाले जो वस्तु जैसा है वैसे ईश्वर को, को, को पता है वो वस्तु तत्वज्ञ होता है वस्तु के स्वरूप को समझने वाले को वस्तु तत्वज्ञ कहते हैं तत्व माने स्वरूप जो वस्तु जैसा है वैसा ईश्वर जानते हैं ऐसे वस्तु के जानकारी रखने वाले जो ईश्वर है उन्होंने ऐसा कहा न चा हम तेसु अवस्थित कहा गीता के नवम अध्याय में उन भूतों में मैं नहीं रहता ऐसा कहा न चा अहम तेसु अवस्थित ऐसा कहा तेसु माने भूतेश हाँ, अहम न अवस्थित मैं भूता नहीं हूं वहां भूतों में मैं नहीं हूं ऐसा कहा और न चबस्तानी भूतानी ये भी बोला है भगवान ने मेरे में भूत भी नहीं है गीता के नवम अध्याय के बाद कैसे है कैसा वहाँ पहले तो कहा था मेरे में भूत हैं मैं भूत में नहीं हूँ पहला वाला श्लोक बोलता है वहाँ मैंने गीता के नवम अध्याय में ऐसा आता है मया ततमिदम सर्वम जगद अभ्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानी न चाहम ऐसा कहा पहले श्लोक में ऐसा आया मेरे द्वारा ही ये सब व्याप्त है मया ततमिदम सर्वम जगद मैं जो अव्यक्त रूप हूँ मेरे द्वारा ही सब मत्स्थानी सर्वभूतानी शर्भ सभी भूत मेरे में स्थित है माने भूत कल्पित है और मेरे में स्थित है जैसे रज्जु में भाषने वाला सर्व रज्जू में होता है तो भूत मेरे में है कहा पहली बार मत्स्थानी सर्वभूतानी नचाहम तेस्वस्ती पर रज्जु में भाषने वाला सर्व रज्जु में होता है किंतु रज्जु सर्प में नहीं होती ऐसा करके कहा माने कार्य कारण में होता है किंतु कारण कार्य में नहीं होता यह करके कहा पहली तो पहले तो भूत मेरे में है और मैं भूतों में नहीं हूं करके कहा था तुरंत तो बदल जाते हैं न चमत्थान भूतानी पश्चिमे युगमेश्वरम भूतभृ भूतस्तो मम आत्मा भूत भावना ऐसा श्लोक बोलते मेरे में भूत नहीं है कहा पहले तो जैसे प्रतीत होती थी उसको लेकर के मेरे में भूत है कहा था किन्तु अब कहते हैं वो भूत है ही नहीं जब कल वस्तु ही नहीं तो क्या मेरे में रहना न चमत् भूतानी मेरे में भूत आई क्यों जब कल्पित सिद्ध है तो वस्तु तो होता ही नहीं क्या रहना उसने ऐसा भगवान ने कहा हुआ है ऐसा बोलने ऐसे इति एवं एवं व्यचिक ऐसा ही निश्चय किया है भगवान ने गीता में इसके मतलब है कि जगत को असत माना है जगत नहीं है जगत होता तो ऐसा कैसे भगवान कहते है? मेरे में भूत नहीं है क्यों बोलते है? ये कहा आगे आगे कहते हैं दूसरी बात हमारी युक्ति से भी जगत नहीं है सिद्ध होता है ये तो हम शास्त्र के दुहाय ध धकेर के बोलने लगे सब हाँ फिल्म सामर्थ्य धातु लुंगलकार का रूप है बी उपसर्ग लगा हुआ है माने ऐसे ही निश्चय किया यात्रा भगवान ने ऐसा निश्चय किया गीता में माने मेरे में कोई भूत नहीं मैं भूत में भी नहीं माने भूत हो तो मेरे में रहे भूत है नहीं क्या रहना कल्पिता है ये सिद्ध आगे हमारी जो युक्ति है अपने अनुभव हमारा अनुभव वो भी ये सिद्ध करता है कि जगत नहीं आए ये बोलना चाह रहे हैं प्रतिदिन का जो हमारा अनुभव है हमारा अनुभव भी बताता है जगत में कहा कैसे तो वो दिखाते हैं यदि सत्यम भवेद विश्व सुसुप्ता जन्नोपलभ्यते किंचित अतो मन दृशा यदि सत्यम भवेद विश्व सुसुप्तापु उपलभ्यता जन्नोपलभ्यते किंच तो स्वप्न वन मृषा यदि माने यदि लगाया यदि विश्व भवेद सत्व विश्व माने जगत ये सारा जगत यदि सत्य होता तो सुसुप्त उपलब्धता हम जब गाढ़ निद्रा में जाते हैं वहाँ भी मिलना चाहिए क्योंकि आत्मा सत्य है सुसुप्त में मिलता है गाढ़ निद्रा में भी हमारे अभाव तो नहीं होता ना किसका अभाव होता है जगत का अभाव होता है यदि विश्वम सत्यम भवेद ये जो विश्व माने जगत यदि सत्य होता तो सुसुप्ति में भी इसकी उपलब्धि होनी चाहिए थी किंतु सुसुप्ति में इसकी उपलब्धि होती कि नहीं होती नहीं होती एक जागृत स्वप्न का खेल है सुसुप्ति में इसकी उपलब्धि नहीं होती जगत की अगर यह सत्य होता तो वहां भी पाया जाना था वह नहीं पाया जाना गाढ़ निद्रा में जगत का बान होता नहीं यदि सत्यम यह हमारा अनुभव बताता है कि जगत झूठा है नहीं है ये सिद्ध करता है ये कहना चाहते हैं यदि सत्यम भवेद विश्वम ये जो जगत है यदि सत्य होता सुसुप्त उपलब्धता सुसुप्ति अवस्था में भी इसकी उपलब्धि होनी चाहिए थी किंतु जन न उपलब्ध थे किंचित सुप्ति में न किंचित उपलब्ध वहां कुछ उपलब्धि होती नहीं इसकी मकान दुकान आदि जगत देहादि इंद्रिया आदि कोई उपलब्धि नहीं वहां अगर सत्य होता तो वहां भी उपलब्धि इसकी होनी जैसे आत्मा आत्मा सत्य है वहां भी आत्मा की उपलब्धि होती है गाढ़ निद्रा में भी अपना अभाव नहीं होता अगर जगत भी यदि सत्य होता तो वहां उसकी उपलब्धि होनी थी सुश्रुप में किंतु यथ न उपलब्ध थे किंचित कुछ भी हमें उस काल में उपलब्धि नहीं होती किसी जगत की उपलब्धि नहीं होती है, है। जैसे अतो असत्य जगत असत्य है कैसे स्वप्नवत निशा जैसे स्वप्न के पदार्थ भाषते तो है ना बांसने मात्र से सत्य नहीं होता इसके दृष्टांत ऐसे स्वप्न जैसे जागृत में बाजते हैं वैसे स्वप्न में भी बाजते हैं कि दो स्वप्न के पदार्थों की क्या मान्यता देते हैं आप सत्य मानते हैं कि झूठ मानते हैं उसको झूठ वैसा ही बृषा झूठा है न होते हुए भाजता है जैसे स्वप्न में होता है जो हमारा अनुभव भी बताता है खुद अपना अनुभव भी कहता है कि जगत सत्य नहीं है जगत सत्य नहीं है ऐसा होता है जगत सत्य नहीं है अंतिम में पता लगता है जब कंधे में ठठरी लेकर जाते हैं ना तब बोलते हैं राम नाम सत्य है माने जगत असत है उस काल में क्या होता है थोड़ी देर के लिए ऐसा ही है आगे जब ये युक्तियां लगाई श्रुति आदि सिद्ध किया तो ये सिद्ध होता है कहते गुणादि हैृषा गुणादिवत्त तथा किमत्ता अतः अत पृथंगना जगत्म पृथक प्रती तेस्त मृषा गुणाधिवत आरोपित किथबत्ता धिष्टानी तथा भ्रमेण अतः साराश सा निकला सारा ये प्रकरण हमने जब पढ़ा तो यही निकला परात्म जगत पृथक उस आत्मा से पृथक अतिरिक्त जगत नहीं है जैसे रज्जू में भाषने वाला सर्प रज्जू से अतिरिक्त नहीं होता वो तो रूपी है वो क्या है वो रज्जू रूप है तो अब कितने हैं वहां संख्या में कितने हो जाएंगे एक वैसे ये जगत भी परमात्मा से अतिरिक्त नहीं है ये सारांश एक निकला तो अब क्या होगा जगत परमात्मा की एकता ये, ये इस तरह से सिद्धि एक ही परमात्मा ही रहा यह एकता है अतः अस्मात कारणात परत्मना जगत पृथम नाशती परमात्मा से जगत अलग नहीं है कहते महाराज अलग नहीं है तो फिर ये पेड़ पौधे रूप से क्यों दिख रहा है जगत रूप से परमात्मा रूप से क्यों नहीं दिखता अगर परमात्मा से अभिन्न है तो संखच चक्रगदा पद्मधारी दिखना चाहिए जगत जगत तो दूसरे रूप में दिख रहा है तो प्रश्न उठ सकता है अगर अलग नहीं है तो उसी रूप में दिखना चाहिए ना आत्मा रूप में दिखना चाहिए ये तो भिन्न रूप में दिख रहा है क्यों ऐसा प्रश्न होता है तो कहते हैं देखो पृथक प्रतीति जो हो रही है बुद्धि बनी जैसे रज्जु में सर्प बुद्धि होती है ना वो सत्य होता है कि झूठ होता है बुद्धि बनती है पृथक तो मृषा बात ये झूठी है प्रतीति ये भ्रांति है आपको जो परमात्मा से अतिरिक्त जगत की सत्ता मान रहे हैं आप प्रतीति हो रही है ये मृषा है झूठी है यह कैसे तो कहते गुणाधिपत जैसे द्रव्य और गुण ये पुस्तक है ये द्रव्य कहते हैं इसको द्रव्य बोलते नौ द्रव्यों में एक द्रव्य माना जाता है इसमें जो रूप है पीला पीला रूप जो है ये पुस्तक से भिन्न नहीं होता पुस्तक ही होता है किंतु पुस्तक से भिन्न बुद्धि होती है रूप अलग है पुस्तक अलग है जैसा ही बुद्धि है झूठी बुद्धि है वैसे यहाँ भी कहा गुणाधिपत जैसे गुण और गुणी का जो संबंध दिखता है ना गुणी अलग है गुण अलग है ऐसे बुद्धि होती है किंतु भिन्न नहीं होते गुण और गुणी इसी प्रकार ये जगत परमात्मा से भिन्न नहीं है पृथक प्रती ऐसी जैसे गुणादि में होता है अवेद होने पर भी भेद बुद्धि होती है भ्रम से वैसे यही है। कहते हैं आरोपित से किम अर्थवत्ता अस्ति ये कहते हैं क्या आरोपित पदार्थ जो होता है उसके के अर्थक्रियाकारिता होती है उसमें रज्जु में भाषने वाले सर्प के द्वारा डस्ट करके कितने मरे आज तक क्यों सर्प ही नहीं है केवल बुद्धि बनती है आरोपितस्य किम अर्थवत्ता अस्ती कहते हैं क्या आरोपित पदार्थ का कोई प्रयोजन सिद्धकता कोई है उसमें नहीं है कुछ भी नहीं है आ, कि केवल क्या होता क्या है कहते हैं अधिष्ठान आभा तथा भ्रमेण जिस प्रकार के आपके ये पेड़ पौधे रूप बुद्धि हो रही ना वहां पर पेड़ पौधे के जहां पर चेतन होगा वो पेड़ वृक्षावच्छिन्न जो चेतन में वृक्ष वासरा क्या वास है चेतन और भाषरा क्या वृक्ष ब्रह्म है वो अधिष्ठान आवादी अधिष्ठानी ही प्रकाशित हो इन जगत रूप से जैसे रज्जू ही प्रकाशित होती है किसी रूप से सर्व रूप से सर्व अतिरिक्त तो कुछ होता नहीं तो यहां भी जगत का जो अधिष्ठान चेतन है वही चेतन ही जो अधिष्ठान है वही तथा मैंने उस प्रकार जगत रूप से जैसे रज्जु सर्व रूप से प्रतीत होती है उसी प्रकार ये जो जगत रूप से अधिष्ठान जो आत्मा ही भ्रम से प्रतीत रहा है माने भ्रम काल में आप जगत मान रहे हैं वास्तव में जगत नहीं है परमात्मा नहीं है ऐसा आगे भ्रांत यद भ्रमत प्रतीतम ब्रह्म तद रजतम ही शुक्ति ब्रह्म सदैव रूप्यते ब्रह्मणि याद्यारोपित ब्रह्मी नाम मात्र प्रात भ्रमत प्रतीत ब्रह्म तदत सूक्तिदम तया ब्रह्म सदैव रूप्यते ब्रह्मि नाम मातरम जो भ्रांत व्यक्ति है रज्जू में जैसे सर्प समझता है उसका आलम वो भ्रांत कहलाता है बुद्धि ठीक नहीं उसकी अगर बुद्धि ठीक होती रज्जु तो रज्जू बोलता तो सर्प बोल रहा है पड़ी है रज्जू कहता है सर्प उसका आलम पागल है वो भ्रांत है तो भ्रांत व्यक्ति जो होगा उसको यदि यदि भ्रमतः प्रतीतम जो जो पदार्थ है वो भ्रांत व्यक्ति को भ्रम से प्रतीत हो रहा है जैसे रज्जु में किसी को सर्प प्रतीत हो तो उसका अल्प भ्रांत कहलाता है व्यक्ति क्या कहलाएगा तो उसको क्या प्रतीत हो रहा है रज्जु में सर्प प्रतीत हो रहा है वह वो केवल वो सर्प प्रतीत होने वाला सर्प रज्जु ही होता है क्या होता है रज्जू से अतिरिक्त तो कुछ नहीं वैसे यहाँ भी भ्रांत व्यक्ति को माने ब्रह्म आत्मज्ञान नहीं है जिसको उसको क्या जगत रूप में भाष रहा है पेड़ रूप में बौद्ध रूप में अमुक रूप में अमुख रूप में भाष रहा है जगत भाषा शरीर रूप में भाष रहा है वो भ्रांत काल है भ्रांत पुरुष है तो भ्रांत भ्रमतः यद्यत प्रतीतम जो भ्रांत व्यक्ति को अपने ब्रह्म माने अज्ञान के कारण जो जो प्रतीत हो रहा है माने आत्मा से अन्य रूप में जो जो प्रतीत हो रहा है वह ब्रह्म व तदार्थ ब्रह्म ही होता है क्या होता है तत्त ब्रह्म वह पदार्थ ब्रह्म ही होता है क्यों उसके समझ बता रही है पेड़ पौधा आदि रूप से जगत रूप से बता रहे किंतु वो है नहीं है क्या वहां ब्रह्मा है ये कहा कैसे तो दृष्टांत दिया रजतम ही सुक्ति जैसे सुक्ति के टुकड़ा पड़ा आपकी बुद्धि हो गई रजत बुद्धि चांदी समझा आपने मान्यता बन गई चांदी की चांदी नहीं है वो सुक्ति का सीपी का टुकड़ा है और आपकी चांदी बुद्धि बनी हुई है तो उस काल में आप भ्रांत कहलाएंगे क्यों अन्य में अन्य बुद्धि कर दी आपने सीपी के टुकड़े में चांदी की बुद्धि कर दी भ्रांत है तो वो ब्रह्मकाल में जो आपको प्रतीत हो रहा है क्या प्रतीत होता है रजत यह प्रतीत है आपको वो होता वास्तविक क्या होता है वो सुक्ति ही है, तो जैसे वहां पर प्रतीत होने वाला रजत सुक्ति ही होता है उसी प्रकार भ्रांत व्यक्ति को जो प्रतीत होने वाला जगत वो ब्रह्म ही है ऐसा सवाल क्यों तो कहते हैं इदम तया ब्रह्म सदा एवं रूपे थे देखो जो भी आप बोलो ना यह अमुक यह अमुक यह अमुक करके इदम शब्द जुड़ता है उसमें तो ईदम अधिष्ठान रूप से तो सभी में ब्रह्म ही भाजता है वो इदम रजतम जो बोलते हैं वो इदम अंश सुक्ति का भाष रहा वहा किसका हाँ। उसका माने रजत का बाद काल में इदम का बाद नहीं होता इदम कहा दिखेगा सुक्ति में दिखेगा शुक्ति बोलेंगे वहां वैसे यहां भी इदम तया ब्रह्म सदाएव रूपये हमेशा ब्रह्म जगत में किस रूप से दिखाई पड़ता है अधिष्ठान रूप से इदम रूप से किस रूप से इदम रूप से ये कहा तो आरोपितम ब्रह्म ही नाम मात्रम ब्रह्म में ये जो नाम मात्र जगत आरोपित है जगत कोई है ना केवल नाम नामी नाम होता है जैसे घट घट बोलते हैं घट होता नहीं क्या होता मिट्टी होती है नाम नामी नाम है ये आरोपित है ब्रह्म में ऐसा कहा आगे ब्रह्म का स्वरूप का निरूपण करते दिया अब जगत को ब्रह्मरूप बना दिया ब्रह्म से अभिन्न है जगत की सत्ता ही नहीं हो गया तो ब्रह्म कैसा आकार वाला है शिंग वाला है पूछ वाला है लंबा चौड़ा उसका क्या है काला गोरा हा, हा, कितने फुट ऊंचा है ये जिज्ञासा बनती है तो उसका निरूपण ब्रह्म का निरूपण माना आत्मा का निरूपण आत्मा का स्वरूप कैसा है वो निरूपण करते हैं अतः परम ब्रह्म सद्द्व विशुद्ध विज्ञान घनम निरंजन प्रशात नमक्रिय अतः परम ब्रह्म सद्वित विशुद्ध विज्ञान घनम निरंजनम प्रशांत्यंत नमक्रियम निरंतरानंद आगे और भी कहेंगे तीन श्लोक और हैं ब्रह्म का स्वरूप बदलाने के लिए देखो आत्मा का स्वरूप अवगर आप जानना चाहते हैं ब्रह्म मने आत्मा वो कैसा होता है अथ मैंने अस्मात्णात् परम ब्रह्म पर मैंने प्रकृति से परे है पर शब्द का अर्थ है प्रकृति से पर शरीर आदि से दूर है जो प्रकृति से पर है वो ब्रह्म कैसा है ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है व्यापक होने से ब्रह्म बोलते हैं जो व्यापक तत्व है ना उसको ब्रह्म कहते हैं आत्मा ये अभी इतने में भाजता है अहम केंद्रीय शरीर के कारण अगर शरीर आदि को हटा करके आत्मा को देखे तो कोई इतने जगह में आत्मा ही नहीं कर सकते हैं विभू परिमाण माना है आत्मा का व्यापक है ब्रह्म माने व्यापक प्रकृति से परे है और व्यापक है सत है त्रिकालावादीत्व सत्यत्म कभी भी उसका अभाव नहीं होता जैसे जगत का कभी जगत रूप वासना का भी अभाव होना होता है जागृत जगत का अभाव स्वप्न में स्वप्न जगत का अभाव जागृत में दोनों का अभाव सुसूक्ति में बेविचार मानते हैं किन्तु आत्मा का हमेशा भाव होता है अस्तित्व होता है इसलिए कहा सत्य सत है त्रिकाला बाधी तम सत्य तम कभी भी जिसका बाद न हो उसको सत्य कहते हैं, वो तो सत्य है और अद्वितीयम अकेला है वो अद्वितीय तत्व है वो अद्वितीय है एक है अनेक नहीं है ब्रह्मा अनेक नहीं होगा और हाथ पैर वाला भी नहीं है ऐसा विशुद्ध विज्ञान घनम कहा ज्ञान स्वरूप है वो ब्रह्म किंतु ज्ञान भी के शुद्ध ज्ञान विशुद्ध ज्ञान रूप है ज्ञान रूप होता है ब्रह्मा और निरंजनम अंजन कपट आदि से रहित है माया आदि से रहित है प्रशांतम प्रकृष्ट शांत है हलचल तब होता है हमारे यहां जब मन के डायरे में हम जीते हैं तो हलचल होता है जब मन को लेकर के हम चलने लगते हैं ना तब हलचल शुरू हो जाता है मन से ऊपर भाव में जब हम जाते हैं तो हलचल होना संभव हो तो प्रशांत है जब मन के डायरे में जीते हैं हम तब हलचल शुरू होता है मन से ऊपरी अवस्था में जाएंगे वह तो हलचल संभव नहीं है प्रशांतम और आद्यंत विहीनम कहा उत्पत्ति आदि माने उत्पत्ति और अंत माने विनाश ये दोनों से रहित है ये शरीर उत्पन्न विनाशशाली तो शरीर आदि है वो ब्रह्म जो आत्म तत्व न उत्पन्न होता है न विनाश दोनों नहीं है आद्यंत हीनम कहा आदि और अंत से रहित आदि माने उत्पत्ति और अंत माने विनाश दोनों से रहित है उत्पन्न भी नहीं होता विनाश भी और अक्रियम कहते हैं वह क्रिया नहीं होती निष्क्रिय है वो आत्मा यह हाथ पैर में क्रिया हो रही है आत्मा नहीं है ये तो होता है जहां क्रिया होती है क्रिया माने हिलना डुलना ये क्रिया वो आत्मा नहीं है अक्रिय है निष्क्रिय है माने मन से ऊपर की स्थिति में जब जाएंगे तो आप अक्रिय अवस्था में पहुंचेंगे मन से नीचे की स्थिति में जब होते हैं शरीर में हो इंद्रियों में हो मन में हो ये तीन जगहों में जब आप होते हैं तब आप सक्रिय होते हैं हलचल ही में होना है मन में संकल्प उदय होता है हाँ हल्का सा उथल पुथल होगा उसके बाद इंद्रियों को बिजलित कर देगा जिस विषय को आप चाह रहे होंगे उसके बाद शरीर चल पड़ेगा तो ये मन के नीचे है सब क्रिया मन इंद्रिय शरीर भावों में जब होंगे तो सक्रिय अवस्था में आप हैं किंतु आपका स्वरूप होता है निष्क्रिय सुसुक्ति आदि ऐसे निष्क्रिय रूप में आप पाए जाते हैं निष्क्रियम का और निरंतर आनंद रस स्वरूपम कहा सदैव आनंद रस स्वरूप है कभी दुख का नाम हो निशान नहीं है आनंद मान सुख रूप है हमेशा शुक रूप है आप वो तो आप शरीर को अनात्मा को आत्मा समझते हैं तब दुखी होते है किन्तु आपका स्वरूप हमेशा आनंद एक रूप एक रस है कहा निरंतर आनंद रस स्वरूपम सदैव सुख स्वरूप है आप आत्मा ऐसा होता है ये कहा और भी आत्मा के बारे में विशेषण और अभी और हैं कैसा आत्मा निरस्त मयाकृत सर्वेद नि सुखम निष्कल प्रमेय अरूपम व्यक्त मनाख्यम व्यय ज्योति स्वयं किंचिदिदम न चकास्त निसर्वेद निखम निष्कम ज्योति अक्तमनाख्यम व्यय ज्योतिवयम च आत्मा का स्वरूप और भी निरस्त मयाकृत माया के द्वारा किया गया ये जो विशेष है ये मनुष्य है ये गाय है मनुष्य अमुख है सम्म है पुरुष है स्त्री है सब अज्ञान का कार्य है ये उन्हीं से अज्ञान के कारण विशेष हो गए सब एक विशेष जो होता है इसको भेद कहा वो सारा निरस्त है जिसमें जब हम शरीर के डायरे में आते हैं माने हमारा व्यवहार कभी शरीर में होता है कभी शरीर शरीर उपयुक्त व्यवहार करते हैं कभी इंद्रियों में हमारा व्यवहार होता है कभी मन में हम रहते हैं कभी बुद्धि में रहते हैं कभी उससे भी ऊपर की अवस्था में हम होते हैं ये हमारे स्थान है सारे रहने का तो जब शरीर आदि में हम होते हैं तो क्या होता है एक एक विशेष पाया जाता है ये अमुगे अमुग है पुरुष है स्त्री है बालक है कूढ़ा है ऐसा ऐसा भाव में हम जीते हैं व्यवहार करते हैं वो माया के द्वारा बनाया गया विशेष है ये सब किन्तु आत्मा में कुछ भी नहीं है जब अज्ञान से ऊपर उठते हैं आत्मा में पहुंचते हैं तो निरस्त माया कृत सर्वभेदम का माया के द्वारा किया गया सारे जो भेद बने विशेष जहां निरस्त है कुछ भी नहीं है कहा आत्मा आत्मा भाव में कोई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता ये जो भी शरीर भाव में है ये जितने भी बने हो विशेष अज्ञान के द्वारा बनाया गया शरीर आदि हैं इनके कारण से विशेष व्यवहार होता है जब इससे ऊपर उठा होगा कोई व्यक्ति तो वहां वो ये भाव नहीं होगा निरस्त माया कृत सर्वभेदम मायाकृत सारे के सारे भेद भाने विशेष जहां निरस्त है एक भी नहीं है वहां कोई स्त्री पुरुष छोटा बड़ा कुछ नहीं हो पाता आत्मा आत्मा आत्मा में पहुंचने के बाद छोटा बड़ा पना कुछ भी नहीं होता ऐसा है वो और नित्यम सुखम निष्कलम प्रमेयम कहा नित्य है और सुखरूप है और कला रहित माने अवयव रहित है जैसे हाथ पैर आदि अवय शरीर का यह आत्मा नहीं होता ऐसा काला माने अवय अभयव, अवय रहित है और अप्रमेयम कहा किसी विषय नहीं बनता है जैसे चक्षु से रूप विषय बनता है घ्राण का विषय गंध बनता है घ्रहाण के द्वारा गंध को जानते हैं हम विषय बनता है रसना का विषय सड़रस बनता है ऐसा विषय नहीं बनता किसी इंद्रियों का विषय नहीं देख देख के आत्मा का ज्ञान होना देखना संभव नहीं है आत्मा देखने का विषय नहीं सुन करके भी नहीं होता चाट करके भी नहीं होता चाट करके तो हम सरदस का ज्ञान प्राप्त करेंगे जीवका से नहीं होता सुन करके भी आत्मा नहीं मिलेगा ये तो बिल्कुल सूक्ष्म बुद्धि जिसकी बन गई हो शास्त्र के अभ्यास करते करते करते करते करते सूक्ष्म बुद्धि जिसकी बनी हो तो वो उस बुद्धि में स्फुरित तो होता है और यह नहीं कि स्थूल शरीर चाहिए जैसे मकान दिख रहा है ऐसे इस आंख से देखा जाए दिव्यम ददामे ते चक्षु गीता के ग्यारहवें अध्याय में, में कहा अर्जुन ने कहा मुझे विराट रूप का दर्शन कराओ माने व्यापक रूप देखना चाहता है पहले भगवान को एक परिचिन रूप में देखता था छोटा रूप देखता था बांसुरी वाले हो चाहे जो भी हो सारथी रूप में देख रहा था वहां अर्जुन तो अर्जुन ने कहा कि आप जब विभूति बताई दसवें अध्याय में वहां देख मेरे को इस रूप में देख रहा हूँ देखना ऐसा देखना ऐसा तो कहा कि महाराज मैं उस रूप को देखना चाहता हूं विराट रूप को माने समष्टि रूप को जानना चाहता चाहिए विराट मैंने समष्टी तो समष्टि रूप देखने के प्रसंग में कहा कि भाई इस आंख से तो उस रूप को देख नहीं पाओगे माने ज्ञान रूपी आख से देख पाओगे दिव्य चक्षु दिव्य चक्षु ज्ञान ज्ञान रूपी आंख से सूक्ष्म विषय को पकड़ पाता है विमूढ़ा नान उप्यंती ज्ञान चक्षु से गीता पंद्रह अध्याय का भगवान है किंतु मूर्ख लोग नहीं जान सकते उसको ज्ञान चक्षु वाले जानते हैं कहा भगवान को पाते हैं कौन ज्ञान चक्षु ये आग नहीं देख देख के आग फाड़ के भगवान नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा ज्ञान चक्षु माने एक विवेक चक्षु जिसके पास है वो तब होगा शास्त्रीय ढंग से जीवन चलाते चलाते चलाते बहुत सूक्ष्म विषय में पकड़ने की जिसकी शक्ति बन गई बुद्धि में ऐसी शक्ति आ जाती है तब वो पकड़ पाता है माने ओ ऐसा है करके जानता है स्फूरित तो होता है उस बुद्धि में क्यों बुद्धि ग्राह्यम अत दोनों शब्द तो बोला गया गीता में वो आ, परमात्मा आत्मा कैसा है इंद्रियों का विषय नहीं करके बोल दिया एक तरफ किसी इंद्रियों के विषय नहीं पकड़ के पकड़ में नहीं आता चलने के पर भी नहीं मिलने वाला है न कर्म का विषय है वो न ज्ञान इंद्रियों का विषय है ऐसा मिलने वाला ये इन्द्रिया तो हमारी बाहर के विषयों की जानकारी के लिए बनाई गई है फिर बुद्धिग्राह्यम बोल दिया एक तरफ अतेंद्रियम कहते हैं और एक तरफ बुद्धिग्राह्यम सूक्ष्म बुद्धि बन गई हो जिसकी सूक्ष्म पदार्थ को पकड़ने की शक्ति आ गई हो तभी वो परमात्मा स्फूरित होगा ये कहा तो नित्यम सुखम निष्कलम अप्रमेयम कहते हैं नित्य रूप है सुख रूप है और निष्कलम अवयवों से रहित है जैसे शरीर है ना कई टुकड़े जुड़ करके बना हुआ है अवय सहित है यह आत्मा नहीं अप्रमेयम विषय नहीं होता आत्मा यानी तो किसी ज्ञान का विषय नहीं होगा ऐसा और अरूपम अव्यक्तम अनाख्यम अव्यम का रूप रहित है कि काला गोरा बना जो दिखा आत्मा नहीं है अरूपम न विद्यते रूपम यश तदअपम यश में जिसमें रूप नहीं मिलता उसको अरूप कहते हैं आत्मा अरूप है कोई काला गोरा ऐसा दिखा ऐसा नहीं होता और अव्यक्तम व्यक्त नहीं होता है स्थूली भूत नहीं होता अव्यक्त अवस्था है उसकी और अनाख्यम न आख्या आख्या मैंने नाम नाम नहीं है जिसका है। कोई नाम नहीं होता उसका और अव्ययम जिसका व्यय नहीं होता विनाश नहीं होता हमेशा रहता ऐसा तत्व है ज्योति स्वयं किंचित इदम चकास्ती कहा स्वयं ज्योति है स्वयं प्रकाश है वो माने अन्य के द्वारा प्रकाशित होने वाला है जैसे पुस्तक है ना इसको प्रकाश करने के लिए एक तो इंद्रिया के माध्यम से ज्ञान प्रकाश कर रहा है ज्ञान के द्वारा हम जान रहे हैं ये प्रकाशित हो गया पुस्तक पहले अज्ञान अवस्था में था पुस्तक हमारे अंतकरण की वृत्ति चल पड़ी चक्षु के माध्यम से हम पहुंच गए इधम पुस्तक में ज्ञान हो गया माने ज्ञान ने प्रकाश कर दिया पुस्तक जैसे लाइट प्रकाश देता है वैसे ज्ञान का प्रकाश माने वस्तु को जानकारी में आना एक प्रकाश माना जाता है किंतु आत्मा कैसा है अन्य के द्वारा प्रकाशित होने वाला नहीं है स्वयं प्रकाश माना जाता है जैसे लोक व्यवहार में सूर्य सभी को प्रकाश करता है सूर्य के लाइट से सब काम दिया जाता है ये घट है मठ है पट है जाना जाता है सूर्य को जानने के लिए कौन से लाइट का हम प्रयोग करते हैं वो स्वयं प्रकाश माना जाता है नियुण सूर्य स्वयं प्रकाश माना जाता है माने उसको जानने के लिए अन्य किसी टॉर्च आदि की आवश्यकता नहीं होती तो स्वयं प्रकाश लोग व्यवहार में कहा जाता है वैसे यह आत्मा अन्य किसी का विषय नहीं बनता वो स्वयं प्रकाशित होने वाला है ऐसा स्वयं ज्योति कहा ज्योति माने प्रकाश स्वयं प्रकाश किंचस्ती तो इदम जगत चकास्तीशक प्रकाशत चकाशत्री दीप्त धातु है इस जगत को प्रकाश करने वाला वो है आत्मा माने सचाई किया किस रूप से प्रकाश करना ये घाट है पट है मठ है यह जानने के लिए किस व्यक्ति की जरूरत होगी हमारी जरूरत हो हम ही नहीं हो तो कौन जानेगा ये मकान है जानना हो ये जड़ पदार्थ है तो हम इनको प्रकाशते हैं पहले हमारी सत्ता होती है उसके बाद ये होते हैं हम इनको प्रकाशते हैं हम हो तो इनकी सिद्धि होगी नहीं तो इनकी सिद्धि नहीं हो पाती सर्वईदम चकास्ती का यह सब कुछ किंचित इदम चकास्ती जो कुछ भी यह जगत में है सबको प्रकाश करने वाला बोलता माने ये वस्तु अमुख है कहने के लिए पहले हम होते हैं ना तो हम ही प्रकाश करते हैं उसको हम ही नहीं हो तो कौन कौन मानेगा इसको पुस्तक है मकान है दुकान है कौन मानेगा मैंने प्रम, माने कोई प्रमाण दे करके किसी वस्तु की सिद्धि करता हो तो वो व्यक्ति सबसे पहले होता है प्रमाण दे करके किसी वस्तु की सिद्धि करना हो व्यक्ति पहले वहां होता है व्यक्ति नहीं है और प्रमाण के द्वारा ज्ञान होगा किसी का नहीं हो सकता तो यहां पर वो तो प्रमाण भी जिससे सिद्ध होता है क्यों आप सोचते हैं मैं अमुक प्रमाण के द्वारा अमुक की सिद्धि करूंगा ऐसे आपकी भावना बनती है चक्षु के माध्यम से बोलूंगा चक्षु के द्वारा सिद्ध करूँ यहाँ गढ़ा है सिद्ध करूंगा ये सब्जी खट्टी है करके बोलूंगा किसके माध्यम से जीवा के द्वारा बोलूंगा यहाँ गंदा है गंदा आ रहा बोलूंगा किसके माध्यम से घ्राण के माध्यम से ऐसा पहले आपने आप होंगे ना ऐसा सोचने वाले तब तो वो तत्त प्रमाण दे करके तत्त वस्तु की सिद्धि करेंगे आप आप ही ना हो तो क्या सिद्ध होना वहां इसलिए सबको प्रकाश करने वाला आत्मा है प्रकाश माने ये नहीं समझना जैसे सूर्य का लाइट ऐसा लाइट आत्मा का नहीं वो तो, तो निरूप है कोई रूप नहीं है लाइट का अर्थ होता है सफेद सफेद शुक्ल रूप लाइट का अर्थ ही होगा ना सफेद रूप आत्मा में कोई काला गोरा पना ऐसा पना नहीं है औरूप है आत्मा। तो प्रकाश माने ऐसे ज्ञान व प्रकाश ऐसा प्रकाश का है कहा आगे ज्ञात्रिगेय ज्ञान शून्यम अनंत निर्विकल कम केवलाखंड चिन्ह परम तत्व विदुर्बुधा ज्ञात्रिगेय ज्ञान शून्यम अनंतम निर्विकल्पकम केवलाखंड मात्रम परम तत्व विदुर्बु देखो लौकिक जो विषय होते हैं वह तीन व्यक्ति होने पर कोई व्यवहार सिद्ध होता है ज्ञाता ज्ञान ज्ञय मैं पुस्तक को जानता हूं जब बोलता है जानने वाला व्यक्ति ज्ञाता हो गया और जो जानना रूप जो क्रिया है ज्ञान हो गया और ये पुस्तक हो जाएगा ज्ञा ज्ञाता ज्ञान ज्ञा तीन चीज होते हैं एक जानने वाला और एक जानना रूप साधन और एक जानने का विषय विषय को ज्ञ बोलते हैं जानना जो होता है उसको ज्ञान बोलते हैं और जानने वाले को ज्ञाता बोलते हैं कि त्रिपुटी कहते हैं वेदांतों में त्रिपुटी तीन का समुदाय है वैसे ध्याता ध्यान ध्यय तीन बोलते हैं सब जगह त्रिपुटी होता है ध्यान करने वाला ध्यान क्रिया और ध्येय वस्तु जिसके आप उपासना करेंगे वो ध्येय होगा ऐसे त्रिपुटी चलते हैं तो कहते ये है आत्मा कैसा है ना ज्ञाता है ज्ञाता भी नहीं आत्मा ज्ञाता तब बनता है उपाधि अवस्था में ज्ञाता बनता है मानी इंद्रिय वृत्ति के द्वारा जब वस्तु का ज्ञान होगा उस काल में ज्ञाता कहते हैं प्रमाता बोलते हैं ज्ञाता बोलते हैं जीव काल में है वास्तव में शुद्ध आत्मा ज्ञाता नहीं बनता जो जीव भाव में आया हुआ है उस काल में तो ज्ञाता बनता है वो किंतु जीव भाव से ऊपर जो शुद्ध आत्मा है वो ज्ञाता नहीं होता ज्ञाता ज्ञात्री ज्ञेय पदार्थ और ज्ञान तीनों से रहित है वो ना वो ज्ञाता बनता है न ज्ञ बनेगा न ज्ञान बनेगा शुद्ध आत्मा के स्वरूप ऐसा है ज्ञाता बनता है आत्मा औपाधिक अवस्था में ज्ञाता बनता है जब अंतकरण के साथ घुला मिला अवस्था है उसमें ज्ञाता बनेगा अंतकरण को तो छोड़ करके ऊपर अवस्था में जीता हो उस काल में ज्ञाता बनना संभव नहीं है आत्मा ऐसा है ज्ञाता ज्ञेय, ज्ञान से रहित शून्य मन रहित है और अनंतम कहा उसका कोई अंत नहीं होता देश से अंत नहीं होता सभी देश में है मानी इस देश में हो उस देश में न हो ऐसे पदार्थों को देश परिच्छन न देश से अंत हो जाता है जैसे शरीर यहाँ है तो वहां नहीं है ये देश परिचिन्न है काल परिछिन्न भी होता है ये शरीर माने पहले नहीं था अभी है आगे नहीं रहेगा किन्तु तो आत्मा ऐसा नहीं है सभी देश में है सभी काल में है और सभी वस्तु में है इसलिए वस्तु परिचिन्न भी नहीं होता अनंत है ऐसा ये आत्मा अनंतम निर्विकल्प आत्मा को विकल्प माने विशेष रूप से जानना को विकल्प बोलते जैसे मनुष्य करके जानते हैं विशेष एक आकार आपके सामने आता है और पशु का भी एक विशेषता mm. है मनुष्य के ऊपर उसके आकार अलग इसका आकार अलग ये ये विशेष विकल्प होता है जो विशेष होता है उसको विकल्प बोलते हैं और आत्मा में ऐसे कोई आकार नहीं आता ऐसे आत्मा निर्विकल्पक है जैसे मनुष्यों की आकृति एक विशेष विकल्प में आता है पशु की आकृति अलग प्रकार की वो भी एक विशेष है इसकी अपेक्षा विशेष कुत्ते की बकरी की मछली की अलग अलग आकार है सबके अपने अपने में विशेष हैं सारा जगत सविशेष होता है माने इसकी अपेक्षा इसमें भिन्नता है उसकी आकृति के कारण वो विशेष है तो ये भी विशेष ये भी विशेष सारे के सारे विशेष होते हैं जितने आकृति वाले होते हैं किंतु तो आत्मा है निर्विकल्पकम विशेष रही आत्मा को ऐसा है करके आप माप तोल फोटो खिंचरा खाचरा नहीं बनता लंबाई नहीं चौड़ाई नहीं ऊंचाई हाँ, नहीं गया ये भी कल्पना है वास्तव में आत्मा भी नहीं वो भी कल्पना है यह अनात्मा पदार्थ है ना इसलिए आत्मा कह दिया वस्तु एक है उसमें नाम नहीं है आकार नहीं है रूप नहीं है ऐसा तब है वो भी अज्ञानी को समझाने के लिए नामकरण कर दिया गया वास्तव में नाम भी नहीं वहां ये नाम भी, भी सविशेष में ही होता है ये जो आकार वाले जितने भी इसी में होता है तो ये निर्विकल्पकम कहा विकल्प रहितम विशेष रहितम निर्विशेषम ऐसा होगा एक ऐसा आत्मा है ऐसा समझना कहा आगे केवल अखंड चिन्ह केवल अखंड चिन्ह मात्र है केवल माने अकेला है वो अखंड निरंतर चेतन मात्र तत्व है एक चेतन है इतना ही मात्र है परम तत्व विदुर बुधा बुधा परम तत्व विदु जो विद्वान लोग होते हैं ना उनको बुधा शब्द से बोलते हैं विद्वान लोग उस तत्व को जानते हैं विदु माने जानंत, जानंत। वो लोग जानते हैं विद्वान लोग जानते हैं उस तत्व को वेदवेदता जो लोग होंगे वो लोग उस तत्व को जानते हैं बुधा परम तत्व विदु कहाधा माने पंडिता बुधा माने पंडिता पंडित शब्द का अर्थ सदसद विवेक जो बुद्धि होती है छानबीन करने की शक्ति जिसके बुद्धि में आ गई हो ये सत है ये असत है ऐसा छानबीन करने की शक्ति आ गई उस बुद्धि को पंडा कहते हैं उस काल में बुद्धि का नाम है पंडा बुद्धि का नाम पंडा कैसे बुद्धि सत पदार्थ और असत पदार्थ को छानबीन करने की शक्ति जिसकी बुद्धि में है ऐसे बुद्धि को पंडा बोलते हैं वो पंडा जहां जिसमें आ गई हो जिस व्यक्ति में उसको पंडित बोलते हैं सदसद विवेक की बुद्धि जिसके पास है वो व्यक्ति पंडित है वो पंडित है पंडित शब्द का अर्थ ऐसे होता है पंडा शब्द से इतच प्रत्यय करके पंडित शब्द बनाया जाता है व्याकरण में सूत्र आता है तारका दिव्य इतच पंडा शब्द का अर्थ होता है सदस्य विवेकी बुद्धि माने सत पदार्थ क्या है असत पदार्थ क्या है ऐसे छानबीन करने की शक्ति है जिस बुद्धि बैन ऐसे बुद्धि को पंडा बोलते हैं और ऐसी बुद्धि जिस व्यक्ति में होगा होगी वो व्यक्ति हो जाएगा पंडित ये होगा तो ये बुधा माने पंडिता हा, परम तत्व विधि इस प्रकार उस परम तत्व को जानते हैं पंडित लोग विवेकी लोग या पंडित का बार विवेकी विवेकी लोग ऐसा जानते हैं कहा आगे अहेयम अनुपाध हेयम अप्रमेय मनाद्यंतम ब्रह्मपूर्ण महन्म अहेयम मनुपाधेयम मनोवाचा मगोचरम अमेय मनाद्यंत ब्रह्मपूर्ण यह आत्मा ऐसा है आत्मा माने ये नहीं समझना कि मैं अलग हूं ये चर्चा जो हो रही है आत्मा कोई अलग है ऐसी या नहीं है जो यहां सोन रहा है वही आत्मा है यह नहीं कि मैं तो अलग हूं आत्मा कोई महात्मा जी बोल रहे हैं कहीं होगा जंगलों में ऐसा नहीं है अहेयम अनुपाधेयम कहते हैं जिसका त्याग है, होना भी संभव नहीं है ग्रहण होना भी संभव नहीं है ऐसा आत्मा है अहेयम अनुपाधेयम हेय मान त्याग उपाधेय माने ग्रहण दोनों में नए लगा हुआ है जिसका ग्रहण भी नहीं हो सकता त्याग भी नहीं ऐसा स्वरूप है उसका आत्मा का देखो त्याग और ग्रहण किसका होता है अपने से भिन्न का होता है ये पुस्तक मेरे से भिन्न है मैंने अभी छोड़ दिया है मेरे से त्याग त्याजित हो गया है मैं ले सकता हूं ग्रहण कर सकता हूं अपने से भिन्न में होता है त्याग और ग्रहण किंतु आत्मा अपना स्वरूप है अपना स्वरूप को कोई त्याग पाएगा न ग्रहण कर सकता है किसमें होता है मैंने छोड़ना भी नहीं बनता पकड़ना भी नहीं बनता त्याग अथवा छोड़ना और पकड़ना किस में अपने से भिन्न पदार्थ में होता है अपने से भिन्न वस्तु को हम छोड़ सकते हैं और पकड़ भी सकते हैं समय पर किंतु अपने स्वरूप को न पकड़ना बने न त्याग ना बने अहेयम अनुपादेयम ग्रहण और त्याग से रहित है आप चाहें शरीर को भले छोड़ सकते हैं मकान को छोड़ सकते हैं समय पर शरीर को भी छोड़ सकते हैं समय पर प्राण को भी छोड़ पाएंगे आप किंतु अपने आप को नहीं छोड़ पाएंगे चाहे कई भी परिस्थिति अपने स्वरूप को नहीं छोड़ सकता कोई छोड़ेगा तो अस्तित्व ही नहीं मिलेगा किसको छोड़ेगा स्वयं है वो ग्रहण करना भी नहीं बनता ग्रहण और त्याग अपने से भिन्न में हुआ करता है या आत्मा अपना स्वरूप है उसमें ग्रहण त्याग नहीं पड़ता ऐसा स्वरूप है आत्मा का अहेयम अनुपादेयम यह त्याज्य नए लगा हुआ है अहेय माने अत्याज्य है और अनुपादेयम उपादे उपादेय माने ग्रहण माने अग्रहणीय ग्रहण भी नहीं होता ऐसा स्वरूप है आत्मा का स्वरूप है यह मनोवाचाम अगोचरम मन और वाणी का विषय नहीं होता मन से जहां तक आप सोचते हैं आपका मन जहां तक पहुंचता है स्वर्ग बनाता है नरक बनाता है अन्य इंद्रियों की अपेक्षा ना या मन वाणी का विषय नहीं करके कहना मैंने अन्य इंद्रियों का विषय है ऐसा कहा नहीं है यह अन्य इंद्रियों के अपेक्षा ये मन वाणी अति प्रबल है आप आंख से देख सकते हैं एक सीमा तक ही देख सकते हैं एक किलोमीटर दो किलोमीटर तक की आपकी आंख जा पाती है उसके आगे आपके आंख का विषय नहीं बनता। एक सीमा है एक के वैसे सूंघते हैं आप एक सीमा तक ही गंध को सूंघते हैं दो चार किलोमीटर दूरी में कोई गुलाब का पुष्प सुगंध दे रहा होगा आपको गंध मिल रहा क्या नहीं आपकी इंद्रिया नहीं पहुंच पा रही एक सीमा है उसके वैसे रचना के लिए भी एक सीमा है तो के लिए भी एक सीमा है स्पर्श का अनुभूति होती है किंतु एक सीमा तक ही पर्श होगा उसे आगे नहीं होता ऐसे कर्म इंद्रियों की एक सीमा है हाथ से आप पकड़ते हैं कितने थोड़ा एक आध दूरी तक पदार्थ का पकड़ पाएंगे और आगे का पकड़ पाएंगे नहीं पकड़ पाएंगे एक सीमा है इनके विषय ग्रहण के लिए इंद्रियों किन्तु दो इंद्रिया आपके पास ऐसी है जैसे बाणी है आप जो व्यक्ति चले गए पुराण पढ़ते हैं सुनाते हैं लोगों को सुनते हैं सतयुग की बात क्रेतायुग की बात ऐसे ऐसे राजा थे माने अतीत पदार्थों को भी विषय बनाने की शक्ति है इसमें किसमें अन्य इंद्रियों में नहीं है बड़ी शक्तिशाली है वाणी और अतीत मात्र ने वर्तमान को तो कर ही रहे हैं सभी किन्तु तो? भावी पदार्थों को भी विषय बना देती बाणी ऐसा होगा ऐसा होगा बाणी बोलती है भविष्यवाणी माने इतने सामर्थ्य वर्तमान के तो अन्य इंद्रियों भी काम कर रही है पानी भी कर रही है किंतु इसमें शक्ति क्या है भावी पदार्थ अतीत पदार्थ अनागत पदार्थ और अतीत पदार्थ को तो भी विषय बनाने की शक्ति है इसलिए इंद्रियों में श्रेष्ठ पानी जाती है पानी इसी प्रकार मन सोचना है स्वर्ग बना देता है नरक बना देता है अमुक बना देता है सोच है ना उसका काम बहुत शक्तिशाली है तो ये दो इंद्रियों का निषेध कर रहे हैं प्रबल इंद्रिया है निषेध माने सभी इंद्रियों का निषेध है किसी इंद्रियों का विषय नहीं बनता यह कहा मनोवाचाम अगोचरम कर मन और बाणी का विषय नहीं ये नहीं समझना कि आप तार्किक होंगे तो विवेक चूड़ामी में कहा है हमारे पास तो 10 11 इंद्रियां है सब मिलकर के पांच कर्म इंद्रियां पांच ज्ञान इंद्रियां तो निषेध किया दो इंद्रियों के लिए किस किस का मन और वाणी का विषय नहीं आत्मा माने अन्य इंद्रियों का विषय होगा ऐसा नहीं प्रधानमल निवारण न्याय होता है मुख्य को पराजित कर दिया तो सब पराजित हो गए प्रधानमल्ल अमल निवरण न्याय ये इंद्रियों में सबसे बड़े हैं ये दोनों ये दोनों के जब काम नहीं ये दोनों जब निषेध हो गए तो अन्य इंद्रियों के क्या बात करना बात ही नहीं है कई न्याय लगाने के लिए मनोबाचाम अगोचरम कहा मन और वाणी का अगोचर माने विषय नहीं वो आत्मा ऐसा है माने मन सोच नहीं पाता आत्मा को कैसा आकार प्रकार है सोच नहीं पाता क्यों अग्नि के द्वारा जलने वाली लकड़ी अग्नि को नहीं जला सकती सीधी बात यह है ईंधन जो है ना अग्नि से जलता है जो जो दाहक के द्वारा जलने वाला दाह्य पदार्थ होगा उसको दग्ध करना सामर्थ्य नहीं होता अग्नि के द्वारा पेट्रोल जलेगा किंतु पेट्रोल से अग्नि नहीं जलेगी स्थिति वैसे मन को जो जानता है मन की गतिविधि हम जानते हैं हम है, हमारा मन कहां बैठा हुआ है मन के जानने वाले को मन कैसे जानेगा मन नहीं जान सकता जो कर कर है रहा है। निरूपण निरूपण ऐसा है ये थोड़े नीचे ऊपर अवस्था में उतर करके व्यवहार में आकर उतर करके बोला जा रहा है वहां देखा हुआ तत्व को बोला जा रहा है जिस तो कहते हैं कि अहेयम अनुपाधेयम मनोवाचा मघोचरम मन और वाणी का विषय नहीं होता आत्मा को विषय करने के लिए बाणी के पास शब्द नहीं है वो शब्द के द्वारा ही बाणी किसी विषय का प्रतिपादन करती है मन सोच करके किसी विषय का प्रतिपादन करता है उनकी अपने ऐसी कला है बाणी विषय के प्रतिपादन करेगी कि किसके माध्यम से शब्द के माध्यम से तो उसके पास शब्द ही नहीं है बाणी के पास बाणी माने बागेन्द्रिय जो है उसके पास में शब्द ही नहीं आत्मा को प्रकाशित करने के लिए और मन को सोचने की सामर्थ्य नहीं वहां मनोवाचा मगोचरम अप्रेयम अप्रमेयम कहाषयम कहा किसी का किसी इंद्रियों का विषय नहीं बनता आत्मा और अनादि अनंतम बोला आदिश्च अंत आद्यंतम न विद्यते आदिअंतम अनाद्यंतम ऐसा है दोनों के साथ वो नहीं लगना है माने उत्पत्ति और विनाश से रहित आदि वाला भी नहीं है अंत वाला भी नहीं उत्पत्ति क्रिया भी वहां नहीं विनाश क्रिया भी नहीं ऐसा ब्रह्म पूर्ण महान मह का पूर्ण है वो ब्रह्म ब्रह्म माने व्यापक और पूर्ण है महान है कैसा महा माने ज्योति रूप है महस अव्यय है ये जो मह विसर्ग दिखाए अव्यय है महस माने ज्योति स्वरूप प्रकाश स्वरूप है वो सभी को प्रकाश तो वही तो कर रहा ना, रा है ना पहचान करा रहा है ये शरीर है ये अमुग अमु गय हाँ। माने ये जो चेतन तत्व तो वही प्रकाश कर रहा है यहां से चे चेतन न हो तो कौन प्रकाश करेगा ये शरीर और ये दरी ये मकान कौन प्रकाश करेगा ऐसा प्रकाश यानी लाइट नहीं समझना लाइट नहीं होता वो रूप नहीं है लाइट जो बोलते हैं एक सफेद रूप है वो वहां रूप नहीं होता आकार नहीं होता ऐसा है वो आत्मा ये कहा अब ये तो हो गया जगत का तो बाद हो गया कुछ विचार से अब जीव और ब्रह्म दो अभी बाकी है एक जीवात्मा है एक परमात्मा है न्याय वाले यही बोलते हैं ज्ञानाधिकरण आत्मा ज्ञान जहां पैदा होता है वह आत्मा होता है वह आत्मा दो प्रकार का है ऐसा हमें बहुत ऐसे ही लोगों ने बरगला रखा है बरगलाने वालों की कमी तो है ही नहीं बहुत है हवा में चलाने वाले बैठे हुए हैं दो आत्मा होते हैं भाई ऐसा नई आयोगों ने हमें बहुत सिखाया हुआ है एक जीवात्मा होता है एक परमात्मा होता, परमा होता है ऐसा दो तो आत्मा ऐसा मानते नहीं आए, तो वो पढ़ पढ़ के या सुन सुन के हमारी बुद्धि भी वो पकड़ के बैठी हुई है दो प्रकार के आत्मा एक जीवात्मा एक परमात्मा वो कहते हैं जीवा, परमात्मा तो एक है उसको ईश्वर बोलते हैं न्याय के भाषा में ईश्वर है परमात्मा एक है एक माना है उन्होंने परमात्मा को किन्तु जीवात्मा प्रत्येक शरीर में अलग अलग है ऐसा मानते हैं वो नयायिकु विभू मानते व्यापक मानते हैं विभू मानते हैं नैयायिकों का ऐसा सिद्धांत है तो उनका हवा फैला हुआ है तो ये कैसे रोका जाए तो कहते हैं महावाक्य का विचार गया। महावाक्य माने वाक्य तो छोटा सा है किन्तु अर्थ महान है इसलिए महावाक्य कहते हैं जो तो चारों वेदों में एक एक महावाक्य पाया जाता है तत्वमशी अहम ब्रह्माष्टमी अयमात्मा ब्रह्मा प्रज्ञानम ब्रह्मा ऐसे शब्द इनमें से यहां पर कहेंगे जो छांदो सामववेदीय महावाक्य है तत्वमसी उसके बारे में विचार कराएंगे माने ये जीव ब्रह्म की ऐक्य बतलाने वाला वाक्य है माने वो परमेश्वर और तुम माने ये जो यहां भाषने वाला तत्व वहां अशी क्रिया है तुम वही हो ऐसा बोला जाता है तुम जिस रूप में अपने को मानते हो ये तुम नहीं हो तुम्हारी मान्यता है ये कैसे मान्यता मैं एक मनुष्य हूं उसमें भी संकीर्णता है मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं उसमें भी संकीर्णता होगी मैं अमुक जाति का हूं मनुष्य मात्र में भी व्यापकता आपकी बुद्धि नहीं होगी हाँ अन्यों की अपेक्षा करके मनुष्य को बोलते हैं मनुष्य में आने पर भी आप कहा अपने को कितनी संक्रता में पहुंचाएंगे एक बोलेगा मैं पुरुष हूं एक बोलेगा मैं स्त्री हूं संगठता में आ गया उसमें भी बैठेगा नहीं वहां भी जाति लगाएगा मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय हूं भविष्य हूं अलग अलग जाति पाती उसमें भी संगठता में इतनी आयु वाला हूं ये इतना छोटा वाला एक जाति में विभेद हो जाता है आयु को लेकर के गुणों को लेकर के रूपों को लेकर के अपनी कलाओं को लेकर के भेद करते करते करते करते बिल्कुल इतने कोने में अपने को पहुंचाता है व्यापक तो तत्व है वो ये स्थिति है तो इसका निवृत्ति करानी है इसलिए महावाक्य का विचार करते हैं ये जो जीव है ना परमात्मा ही है कैसे होगा छांदों के परिषद में शाम जो छांद के में श्वेत के तु और उद्दालक ऋषि के प्रसंग दे करके जो तत्वमसी महाभार आता है तुम वही हो करके कहना है इस तरह से बतलाना है तुम माने जिस भाव में तुम अभी, अभी अपने को मान रहे हो कुछ गड़बड़ी है तुम्हारे पास वो तो गड़बड़ अंशों को त्यागो विचार से हटाओ हटाओगे तो वो परमात्मा से भिन्न नहीं पाए जाओगे अभी तुमने कुछ गड़बड़ किया हुआ है इसलिए परमात्मा से अपने को भिन्न मान के बैठे हुए हो तो थोड़ा ये गड़बड़ी अंश को त्यागोगे तो परमात्मा रूप में पाए जाओगे तुम ये तो तत्वसी वाक्य ऐसा बोलता है माने तुम पद को ब्रह्म के साथ अभेद दिखाता है तुम पद के जो लक्षार्थ है में तो एक नहीं होगा शब्द के दो तो अर्थ होते हैं एक लक्ष्यार्थ होता है एक लक्षार्थ होता है। ऐसा होता है लक्ष्यार्थ में एकता दिखाएंगे तो ये दिखाना है महावाक्य का विचार होगा आगे तत्व जो महावाक्य है उसका विचार करेंगे समय हो गया मैं रखता ओम पूर्णमद